हम लोग उनके लिए प्रायः कुआलपाड़ा से सामानों को खरीददारी कर वहाँ ले जाते थे माँ कौन कैसा है इस बारे में खोद खोद कर पूछती माँ उस मठ के बारे में सारा समाचार अच्छी तरह से जानती थी एक दिन उनकी भतीजी ने इस संबंध में जिज्ञासा प्रकट की इस पर माँ ने उससे कहा तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना है उसके चले जाने के बाद माँ ने कहा देखो सबको सांस लेकर चलना पड़ता है ठाकुर कहते थे श सब सह जाओ सह जाओ वे हैं यह विश्वास रखो बाद में जब माँ कुआलपाड़ा में आकर कुछ दिन रुकी थी तो एक दिन मठाध्यक्ष ने उनसे कहा माँ लड़के लोग यहाँ रहना नहीं चाहते हैं आप उन लोगों से कह दीजिए कि वे अन्य किसी स्थान में नहीं रह पाएंगे और वे यहीं रह अपना सब काम करें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 माँ तब खूब ऊँचे स्वर में बोल रही थी सभी भय से घबरा उठे मठाध्यक्ष तब माँ के चरणों में गिरकर रोते हुए बोले माँ रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए माँ उसी समय एकदम शांत हो गई एक दिन पूर्व बंग के कोई भक्त दीक्षा के लिए माँ के पास पहुँचे माँ तब कुआलपाड़ा में थी माँ के पास यह समाचार भेजने पर उन्होंने कहा नहीं दीक्षा नहीं होगी भक्ति यह सुनकर हताश हो गए दूसरे दिन वे किसी से कुछ न कहकर माँ के कमरे के सामने बैठकर रोने लगे माँ को यह पता चलने पर उन्होंने कहा वह क्यों इस प्रकार रो रहा है उसे चले जाने को कहो मैं उससे माँ का आदेश कहने गया पर उसकी दयनीय अवस्था देखकर कह नहीं पाया इस बीच देखता हूँ कि माँ स्वयं ही अपने कमरे के सामने का दरवाजा थोड़ा खोल भक्त को देख रही हैं मेरे भीतर प्रवेश करते ही माने मुझसे कहा उससे कह दो कल उसकी दीक्षा होगी यह सुनकर वह भक्त और भी जोरों से रोने लगा दूसरे दिन उसकी दीक्षा हो गई कुआलपाड़ा में कृष्ण प्रसन्न नाम का एक शिक्षित भक्त कुछ दिनों तक था माने एक दिन हम लोगों से कहा देखो विदेशों से बहुत से साहब आदि सब भक्त आएंगे तुम लोग कृष्ण प्रसन्न के पास अंग्रेजी लिखना पढ़ना सीख लो न के कथनानुसार हम लोगों ने लिखना पढ़ना प्रारंभ कर दिया किंतु कुछ दिनों बाद कृष्ण प्रसन्न के चले जाने से वह बंद हो गया